सह वीर कर्वा वे ओम वतीतस्त मिषा वह ओ शांति शांति शांति वेदांत इठासीवी कक्षा वेदान दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ पिछली कक्षा में हमने सूत्र संख्या बावन तक देखा था जिसमें मुख्य बात यही थी कि इन उपासनाओं की एकता है एक रूपत्व है उपासनाओं का एक रूपत्व है और दो चीजों में भिन्नता देख करके उनको भिन्न ही समझ लें ये जरूरी नहीं है क्योंकि समानता को देखते हुए भी भिन्नताएं होती हैं लक्षणों में गुणों में भिन्नता को देख करके उनको भिन्न भिन्न समझ लें ये बात बात नहीं है क्योंकि समानता जहां दिखाई दे रही है वहां भी भिन्नता तो हो सकती है इसलिए समानता और भिन्नता इसके आधार पर भिन्नता के आधार पर अनेकत्व और समानता के आधार पर एकत्व यहां समझ लेना मात्र इतने आधार पर वो ठीक नहीं उसके लिए तो श्रुतिलिंग आदि का आधार लेना होगा और सब उपासनाओं का फल परमात्मा की प्राप्ति तादविद्य यानी परमात्मा के गुणों का हमारे में आना ये है इसलिए ये सब उपासनाएं बाहर से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी एक है यहां तक का हमारा हुआ था तो इस पिछले पार्ट में से किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी दो सौ तीन पृष्ठ में जो 50वां सूत्र है तो उसमें कहा हुआ है कि अनुबंधा अनुबंधादिभ्य प्रज्ञांतर पृथक्वत तो इसके भाष्य में ऐसे मैं देख रहा था तो ऐसे लगा कि अनुबंधा अनुबंधादिभ्य ये तो हेतु है और प्रज्ञांतर पृथक्वत इसको प्रतिज्ञा के रूप में जैसे कि प्रस्तुत किया है परंतु यहाँ पर सूत्र में तो वो दृष्टांत के रूप में है क्योंकि उसमें शब्द पढ़ा हुआ है प्रतिज्ञा के रूप में का आपका मतलब ये होगा कि प्रज्ञांतर पृथक्व अनुबंध आदि के कारण से प्रज्ञांतर पृथक्व है किसका उपासनाओं का उस तरह से ये अर्थ बन रहा है लेकिन ऐसा नहीं लेंगे क्योंकि प्रज्ञांतर पृथक्वत ही यहां पर लिखा हुआ है इसमें कुछ हम अध्यय करेंगे क्योंकि प्रसंग हमारा यह है उपासनाओं का यानी काज्ञांतर पृथकत्व के समान अब ये प्रज्ञांतर पृथक्व कर्मकांड आदि भिन्न भिन्न जो स्वरूप हैं उनमें भिन्न भिन्न ज्ञान होने से उन भिन्न भिन्न स्वरूप है भिन्नता है उनके समान उपासनाओं का भी पृथक्व है उपासना तो ही रहे हैं उपासनाओं का भी प्रज्ञांतर पृथक के समान तो प्रज्ञांतर पृथक के समान क्या तो पृथक ही आएगा तो उपासनाओं का भी पृथकत्व है और हेतु के रूप में तो है ही, फल और उसकी विधियों की भिन्नता के कारण से उपासना ये अलग अलग है ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है तो प्रज्ञांतर पृथक हमने कहेगा प्रज्ञांतर पृथक व ही है इन्होंने देखिये भाष्य की दूसरी पंक्ति में यही लिखा है कि भिन्न भिन्न प्रकरण गलु उपासना भिन्ना भिन्ना प्रज्ञांतर के समान भिन्न-भिन्न भिन्न-भिन्न भिन्न-भिन्न माननी चाहिए ये ये मतलब हो गया कौन ये भिन भिन भिन उपासना तो ठीक है उस तरह से ले सकते हैं और कोई कुछ आचार्य जी जो सूत्र नंबर पचास में पूर्व पक्षी ने जो अपनी बात रखी कि प्रजांतर और पृथक के कारण उपासनाएं भिन्न भिन्न हैं, hmm. तो प्रजांतर और पृथक के समान नहीं। के पृथक के समान प्रजांतर के पृथक के समान उपासनाएं hmm. भिन्न भिन्न हैं, hmm. तो सिद्धांती ने जो समाधान किया सूत्र बावन में उसमें कहा कि सभी सभी उपासनाओं का फल अंत एक ही होता है तो इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिद्धांती ने जो समाधान दिया वो किसी अन्य परिस्थिति में है दिया है और पूर्व का जो मत है वो किसी अन्य परिस्थिति में है तो इससे सिद्धांती के द्वारा पूर्व का खंडन ठीक नहीं प्रतीत होता है ठीक है आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया अगर ऐसा ही है तब तो ये खंडन ठीक नहीं है क्योंकि चर्चा में वाद विवाद में वाद परिवाद में वाद में दर्शन के अनुसार जिस विषय पे दोनों पक्ष एक ही जगह पे होने चाहिए जिस पक्ष में उसी में ही कथन होता है अगर हमने स्थिति बदल दी तो अब कोई खंडन वंडन नहीं कह रहा सकता है तो आपका यह कहना है कि पूर्व पक्षी उनकी प्रथकता को भिन्न ढंग से बता रहा है और सिद्धांती उनका एकत्र तो भिन्न स्तर पर बोल रहा है इसलिए तो एक दूसरे का खंडन नहीं हुआ एक ही स्तर पर रहते हुए यदि पूर्व पक्षी भिन्नता दिखाता और उसी स्तर पर रहते हुए सिद्धांती उसका एकत्व सिद्ध करता तब तो खंडन होता। अथवा इसको दूसरे ढंग से ले रहा हूं अथवा जिस स्तर पर सिद्धांती एकत्व बता रहे हैं, उस स्तर पर पूर्व पक्षी भिन्नत्व तो मानता हो अनेकत्व तो मानता हो तो यह खंडन होगा तो इसमें पहली वाली बात तो है नहीं जिस प्रथम स्तर पर पूर्व पक्षी इन उपासनाओं को प्रथम स्तर की दृष्टि से उपासनाओं को भिन्न भिन्न मान रहे हैं वो प्रथम स्तर क्या कि अलग अलग उपासनाओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है परमात्मा के अलग अलग गुणों का प्रयोग किया गया है यह भिन्नता है इस स्तर पर यदि पूर्व पक्षी भिन्नता मान रहा है उस स्तर पर तो सिद्धांति भी भिन्नता मानता ही है शब्दों के स्वरूप के और प्रक्रिया के भेद को देखते हुए लेकिन समस्या कहां पर है इस प्रथम स्तर पर उपासना की भिन्नता को स्वीकार करके पूर्व पक्षी ऊपर के स्तर पर भी उपासना की भिन्नता देख रहा है फल के स्तर पर भी स्वरूप में भिन्न देखते हुए परिणाम में भी वो भिन्न भिन्न देख रहा है अब यहां पर सिद्धांति को भेद है इसलिए वो कह रहा है कि यहां एकत्व है तो बाद वाले स्तर पर जहां सिद्धांति एकत्व मान रहा है वहां पूर्व पक्षी बहुत्व तो मान रहा है पृथकत्व मान रहा है इसलिए सिद्धांति ने कहा कि यहां पृथकत्व नहीं है एकत्व है ऊंचे स्तर पर जाके प्रारंभिक स्तर पर भिन्नता में कोई दोष नहीं है जैसे कि मनुष्यों के लिए हम कहें कि सब मनुष्य अलग अलग हैं भिन्न भिन्न हैं तो अपनी जगह तो ठीक ही बात है हम सब अलग अलग हैं हमारी सबकी अलग अलग पहचान है नाम है रंग रूप है मकान है घर परिवार है सब अलग अलग एक वास्तविकता है सत्य है और इसके बाद में जब कोई बड़ा व्यक्ति महापुरुष कहता है नहीं हम सब एक है तो एक कहते हैं वो भिन्नता का खंडन कर रहा है परोक्ष रूप से भिन्न भिन्न नहीं हम एक हैं है यूं मत बोलो कि हम भिन्न भिन्न हैं हम सब एक हैं कि देश वाले बोले कि हम सब भारतवासी एक हैं अब ये जो एकत्व का प्रतिपादन है इस तरह तो भिन्न भिन्न दिख रहे हैं पर ये बड़ा व्यक्ति महापुरुष देख रहा है कि ये जिस भिन्नता को देख रहा है कि इसका घर अलग मेरा घर अलग इसका परिवार अलग मेरा परिवार अलग ये जो भिन्नता देख रहा है इस भिन्नता के आधार पर ये अपने को भिन्न भिन्न ही मान रहे हैं जो भिन्नताएं दिख रही हैं उसके आधार पर वो सबको भिन्न भिन्न ही मान रहे हैं अंत तक तो महापुरुष ये कह रहा है कि ये जो दिखने में भिन्न भिन्न है अब यहां स्वीकार कर रहा है वो तो हर कोई स्वीकार करेगा रंग रूप की भिन्नता ये जो दिखने में हम भिन्न भिन्न है इसके बाद भी हम एक है तो परिणाम में अंत में ऊंचे स्तर पर सामान्य व्यक्ति एकत्व नहीं देख पाता महापुरुष वहां कहते हैं कि यहां एकत्व देख लो भिन्न भिन्न होते हुए भी एकत्व देख लो इसमें बस उसी शैली से यहां पर कहा गया है इसलिए ये एक ही स्तर पर दोनों देख रहे हैं कथन में ऐसा लगेगा कि भिन्न भिन्न स्तर के हैं लेकिन दोनों जगह दोनों स्तर इस हैं इसलिए उस तरह से खंडन कर, करना ठीक है यहां पर उपासनाओं का एकत्व फल की दृष्टि से कि सब में परमात्मा के गुणों की प्राप्ति होती है परमात्मा के गुणों की, की प्राप्ति होती है अब परमात्मा को जो दयालु मान करके उपासना कर रहा है उसको भी परमात्मा का आनंद मिलेगा या नहीं दयालु मान के न्यायकारी मान के उसने अपने को शुद्ध कर लिया है विकार हटा लिया अविद्या हटा ली अब जो परमात्मा का आनंद मिलेगा उसको भी मिलेगा तो जिसने सर्वव्यापक मान करके व्याप्य व्यापक व्यापक भाव बना के ईश्वर को आनंद स्वरूप मान के उपासना की और अपने को निर्मल कर लिया और ईश्वर साक्षात्कार हो गया उसको भी आनंद मिलने वाला है ज्ञान भी मिलने वाला है वो जो परमात्मा के गुणों की प्राप्ति है वो तो सबको एक ही जैसी होनी है, उसमें कहां फेरे एक ही बात ठीक है तो आगे चलेंगे तो वैसे प्रधान रूप से उपासना का विषय चल रहा था और उसमें उपसंहार व्यतिहार ये सारा चल रहा था अब पूर्व को उपासना की इन विधियों का किसी तरह से खंडन करना है बीच में भी पीछे भी कुछ तरह से खंडन किया है प्रकारांतर से कुछ और तरह से खंडन करना चाह रहे हैं विषय तो भिन्न उठाता हुआ दिखेगा ये लेकिन वास्तव में वो उन उपासनाओं का उपासनाओं के स्वरूप का उसके फल का उसका ही खंडन करना चाह रहे हैं लेकिन भिन्न शैली से करना चाह रहे हैं तो देखिए तरेपन सूत्र की भूमिका पृष्ठ संख्या दो प्रकारांतरेण उपासना विषये आक्षेप क्रियते दूसरे ढंग से परोक्ष रूप से उपासना पर आक्षेप किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा क्या है तिरपनवा तो सूत्र है एक आत्मन शरीर भावात् मतलब यहां एके कुछ लोग ऐसा मानते हैं क्या मानते हैं आत्मन शरीरे भावात आत्मा के शरीर में होने के कारण से वैसे तो आत्मा शरीर में ही रहती है लेकिन यहां वो तात्पर्य नहीं है इनका तात्पर्य यह है कि शरीर ही आत्मा है शरीर में ही आत्मा है यानी शरीर ही आत्मा है ऐसा कुछ लोग कहते हैं और ऐसा कह करके वो अंततः उपासना का या जो ऊपर तादविध्य कहा गया तत्सादृश्य तो कहा गया गुणों की प्राप्ति कही गई उसका खंडन कर रहा है क्योंकि उपासना का फल तो पीछे यही बताया था परमात्मा के गुणों की प्राप्ति परमात्मा से सादृश्य हो जाना उस सादृश्य का ये खंडन कर रहा है कि सादृश्य हो ही नहीं सकता है तो भाष्य देखिए एक आत्मन शरीरे भावात एके जना कुछ लोग कुछ मानने वाले कौन है वो अनात्मवादी न जो आत्मा को मानते नहीं है आत्मा मतलब जीवात्मा को जो नहीं मानते अलग से तो अनात्मवादिना आत्मनो जीवात्म शरीर भावात् आत्मा को आत्मा जीवात्मा का शरीर में भाव मानने पर कि शरीर ही आत्मा है इसको दूसरे ढंग से खोल रहे हैं, स्पष्ट करने के लिए अन्यत्र शरीरात अभावत् शरीर से अन्यत्र उसका भाव होने से यानी शरीर से भिन्न न होने से एक इस पंक्ति का अर्थ तो यह हो सकता है कि आत्मा शरीर में रहती है और शरीर से बाहर नहीं रहती है इसका प्रथम दृष्टि जो वाक्य का अर्थ निकलेगा वो क्या आत्मा शरीर में होती है शरीर से बाहर नहीं होती है तो ये तो सिद्धांत भी मानेगा पर यहां उस तरह का तात्पर्य नहीं है इसका शरीर में ही आत्मा को देख रहा है यानी शरीर ही आत्मा है और शरीर नहीं है तो आत्मा भी नहीं है शरीर को ही आत्मा मान रहा है और शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है ये जो मंतव्य है ये यहां तात्पर्य इनका अगर पहला वाला अर्थ लेंगे तो भाष्य की आगे की संगति नहीं लगेगी ये दूसरा जो अर्थ बोल रहा हूं उस तरह आगे की संगति लगे और यही कहना चाह रहे हैं वाक्य रचना कुछ ऐसी है कि दोनों ही अर्थ निकल सकते हैं इसे तो कुछ व्यक्ति जो अनात्मवादी हैं जो आत्मा को मानते ही नहीं है आत्मा को नहीं मानते का क्या मतलब हुआ शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं मानते वो शरीर को ही जब आत्मा मानते हैं आत्मा क्या है तो शरीर है जब शरीर ही आत्मा है तो बस एक ही चीज हुई जो आत्मा को मानते हैं वो शरीर और शरीर से भिन्न आत्मा भिन्न मतलब बस दूसरी जगह पे ऐसा तात्पर्य नहीं भले ही शरीर में है लेकिन शरीर और शरीर से भिन्न मतलब पृथक अस्त पृथक वस्तु है वो ऐसे दो मानते हैं ये आत्मवादी कहलाएंगे जो अनात्मवादी हैं, वो आत्मा को तो मानते नहीं है केवल शरीर को ही मानते हैं तो उनसे पूछो कि आत्मा क्या है तो बोले शरीर ही तो आत्मा है वो दोनों में भेद नहीं करते तो ऐसे जो मानने वाले हैं उनके लिए कथन किया जा रहा है तो एके जना अनात्मवादिन्न आत्मनो जीवात्मन शरीरे भावात् अर्थात अन्यत्र शरीर अभाव शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है ऐसा जो मानते हैं क्यों क्यों मानते हैं वो उसके लिए उनका हेतु है यथा शरीरे ही तस्य प्राण चेष्टन जित्व आदि गुणा उपलभ्यंत क्योंकि चेतन के जो लक्षण है आत्मा के जो लक्षण बताए जाते हैं वो कहा मिलते हैं हमारे को शरीर में ही तो मिलते हैं चेतना के क्या लक्षण है वैशेषिक दर्शन देख लीजिए या न्याय दर्शन में भी सुख तुक इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान आदि वो भी ले लीजिए और श्वास प्रश्वास निमेश उन्मेष इत्यादि जो वैशेषिक दर्शन में कहे गए हैं ये लक्षण कहाँ पर मिलेंगे तो इन्होंने कहा प्राण यानी जो श्वास आदि चल रहा है श्वास आदि चलता है तो हम कह लेते हैं कि आत्मा है यहां पर तो प्राण हो गया दूसरा चेष्टन चेष्टन यानी क्रियाएं विभिन्न चेष्टाएं जो हम करते हैं जहां चेष्टाएं हो रही हों तो हम कह देते हैं ना आत्मा है यहां पर ये किसका लक्षण है चेतन का लक्षण है ये और जित्व आदि जित्व मतलब ये जानने वाला जय है तो जाननापना जातृत्व ये कहां पर होता है में शरीर में ही तो होता है शरीर से भिन्न यहां किसी का जातृत्व होता है क्या आस आसपास की चीजों में जातृत्व होता है क्या इसमें जातृत्व होता है क्या पता ही नहीं लगता है नहीं जानते है, हम जानते हैं तो शरीर के से सीमित ही प्राणन चेष्टन और जातृत्व आदि देखे जाते हैं शरीर में ही देखे जाते हैं शरीर से बाहर तो नहीं देखे जाते तो शरीर ही तेन जत्वादिगुणा उपलभ्य न शरीराद अन्यत्र लिंगम दृश्यते ये जो लक्षण है शरीर से भिन्न नहीं देखे जाते। इस कारण से जातेरिको तो। तो व आत्मा ना इसलिए शरीर से भिन्न आत्मा नहीं है पृथक आत्मा नहीं है शरीर ही आत्मा है और जब ऐसा है तो अब ये उपासना पे जाके आक्षेप करेगा इस आधार पे कि पुनः उपासना परमात्मना सह तादविध्यम तत्सादृश्यम मोक्षश्च कस्य भवेद इति आक्षेप तो फिर उपासना के द्वारा परमात्मा के साथ जो तादविद्य है जो पिछले सूत्र में सिद्धांति ने रखा था तादविद्य होता है तत्सादृश्यम यह पे बिंदी लगा लीजिए तत्सादृश्यम उसके समानता और मोक्ष मोक्ष कह लीजिए उसको वो किसका होगा फिर क्योंकि शरीर का तो हो नहीं सकता मुक्त आत्मा भी जो शरीर छोड़ के जा रहा है तो शरीर तो यहीं पर ही है और शरीर को तो अंतिम क्रिया कर दी जाती है जला दी है, और जो भी कुछ करेंगे वो जीर्ण हो जाएगा मिट्टी में मिल जाएगा उसमें तादविद्या या तत्सादृश्य कैसे आएगा परमात्मा के समान चेतन कैसे बनेगा ज्यतृत्व कैसे आएगा आनंद कैसे आएगा ये तो आ नहीं सकता उसमें क्योंकि शरीर ही आत्मा है उनके मत में शरीर में ही ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो फिर तादविद्य वहां नहीं बन सकता शरीर की गति तो हम देखते हैं बाद में और जब तादविद्य नहीं बन सकता तादविद्य तत्सादृश्य ताद परमात्मा के जैसा बनना उपासना का फल बताया गया था तो जब वो ही संभव नहीं है तो उपासना की भी क्या उपयोगिता है उपासना भी व्यर्थ है जिस लक्ष्य को आप कह रहे हो ऐसा हो जाएगा वैसा हो ही नहीं पा रहा है हो ही नहीं सकता तो जो उपाय आप बता रहे हो व्यर्थ है इसका परिणाम नहीं आता है वो उपाय व्यर्थ है निरर्थक है इस तरह से उपासना का खंडन कर रहा है हो गया स्पष्ट अब इसका समाधान करते हैं समाधत्ते चौवनवा सूत्र व्यतिरेक व्यतिरेक तत्भाव अभावित्वात न तो उपलब्धिवत्त तो व्यतिरेक कहते हैं उसको विपरीत को पृथक ऊपर से आत्मा की अनुवृत्ति ली है आत्मन तो आत्मन व्यतिरेक भाष्य देखिए आत्मन इतुवर्त आत्मन शरीर व्यतिरेक पृथक अस्तित्व विद्यते आत्मा का शरीर से पृथक अस्तित्व है अब यहां भी इस वाक्य रचना में पृथक अस्तित्व है आत्मा शरीर से भिन्न है उसका यह मतलब नहीं है कि शरीर से बाहर कहीं भिन्न है पृथक है भिन्न है ऐसा नहीं है शरीर के अंदर ही तो आत्मा शरीर के अंदर ही शरीर से भिन्न है ये के सिद्धांत प्रतिपादित किया प्रतिज्ञा की पृथक अस्तित्व वित्तीय कुतः क्यों ऐसा माना तो कहा तद भाव तदभाव उस आत्मा के तत् मतलब उस आत्मा के भाव मतलब कुछ धर्म कौन से धर्म जो पीछे यहां पर बताए गए थे प्राण चेष्टन जित्वादि जो धर्म भाव बताए गए थे उन भावों का अभावित्वात अभाव होने से शरीर में आत्मा के धर्मों का अभाव हो जाने से कब मृत्यु के बाद में जीवित अवस्था में तो अंदर यहां दिख ही रहे हैं जैसा कि पूर्व पक्षी कह रहा था ये सारे लक्षण शरीर में ही दिखाई दे रहे हैं हमारे को शरीर से बाहर दिखाई नहीं देते तो इतना तो सत्य है इसका तो कोई खंडन नहीं कर सकता है तो कह रहे कि ये जो चेतना के लक्षण आपके हैं इनका अभाव भी शरीर में देखा जाता है तदभाव अभावित पात इन भावों का अभाव भी देखा जाता है कहां पर मृत्यु के बाद में नहीं ये शरीर तो वैसा के वैसा पड़ा है यहां पर तो प्राण चेष्टन और जत्वादि यहां पर अब नहीं है इससे पता लगता है कि ये धर्म शरीर के नहीं है ये धर्म शरीर से भिन्न किसी तत्व के हैं और वही आत्मा है चेतन तत्व है इससे सिद्ध किया इन्होंने तो व्यतिरेक है यानी आत्मा शरीर से भिन्न है क्यों तदभाव भावित पात तदभाव अभावित पात तो इसी को को इन्होंने थोड़ा की दृष्टि से और शब्द को खोलते हुए लिखा है उसको देखते हैं तो तब्दे न आत्मान परामृश्यति तदभाव भावित्व में जो शब्द है इससे किसका परामर्श हो रहा है किसका ग्रहण हो रहा है आत्मा का ग्रहण होता है क्योंकि प्रसंग वही चल रहा है ये तो सर्वनाम है तत्व तो तत्शब्दे न आत्मान पराम तस्य आत्मन हा तो भाव तो तद्भाव जो शब्द था उसमें तस्य भावः तद्भाव तस्य कस्य तस्य आत्मनः भावः उस आत्मा का भाव अभी आत्मा का भाव क्या है तो भाव शब्द को आगे उन्होंने खोल दिया चैतन्यम जत्व प्राण चेष्ट नादिकम तदभाव चेतनता ज्ञान होना प्राण आदि का श्वास प्रश्वास का होना चेष्टादि का होना यही उसका भाव है तदभाव है तो उस आत्मा का भाव तस्य आत्मन भाव उस आत्मा के ये जो चेष्टा प्राण आदि धर्म है ये उसका भाव हो गया आगे तत्भावस्य उस भाव का कौन से भाव है तो चैतन्य प्राण कस्य ये फिर खोल दिया उसको भावों को स्वरूप को बता दिया चेतनादि कस्य अभावो यस्मिन उसका अभाव है जिसमें आत्मा के भावों का लक्षणों का अभाव है जिसमें यस्मिन तत् तदभाव अभावी वो उसके भाव के अभाव वाला है कौन है वो भावी शरीरम तद्भावा भावी का मतलब है शरीरम शरीर को कह रहे हैं ये तस् तद्भाव भावीन उस तस्य मतलब उस शरीर के कैसा जिसमें आत्मा के लक्षणों का अभाव है तो तद्भाव भाविनो भाव तदभाव भावित्व आत्मा के भावों के अभाव का भाव जिसमें है ठीक है भाव शब्द की जगह पहले धर्म ले लेते ले हैं आत्मा के धर्मों के अभाव आत्मा के धर्मों का अभावपना जिसमें है तदभावा भावित्वत्व को खोल रहे हैं अभी ये है। आत्मा के धर्मों का अभावपना जिसमें है किसमें है शरीर में तो भावित तो तदभावित्व शरीर के लिए संकेतित कर रहा है उस पना ऐसा होना पना तो तदभाव भाविनो भावस तद्भाव भावित्व तस्माद हेतोर इस कारण से क्यों यतो यथोही शरीरम आत्मधर्म रहितम क्योंकि शरीर आत्मा के धर्मों से रहित है आगे पश्यतु तावत देखिए ऐसा मृतावस्थाया चैतन्य जत्व प्राण चेष्ट चेष्टनाम आत्मधर्माणाम भावो न विद्यते शरीर मनने के बाद में चैतन्य जत्व प्राण चेष्टा आदि ये जो आत्मा के धर्म है इनका भाव शरीर में नहीं देखा जाता है उपलब्धिवत तो लेकिन उस समय तदाइम रूपादीना शरीर धर्म उपलब्धिवत उपलब्धिवत मतलब अन्य धर्मों की तो उपलब्धि होती है जो शरीर के धर्म है रंग रूप आकार प्रकार लंबाई चौड़ाई भार आदि जो कि जीवित अवस्था में भी थे अब मृत अवस्था में, में भी हैं ये तो विद्यमान है इस शरीर के जो धर्म हैं वो तो जीवित अवस्था में भी थे और मृत अवस्था में भी हैं जो शरीर के अपने थे वो तो मृत अवस्था में भी हैं, पर ये कुछ धर्म वहां पर नहीं दिखाई दे रहे इसका मतलब है ये शरीर के धर्म नहीं है शरीर के अपने धर्म नहीं है किसी और की उपस्थिति के कारण से ये धर्म यहाँ दिखाई देते हैं न तो तेषाम चैतन प्राण चेष्ट आदि धर्म उपलब्धिर्भवती मृत्यु के समय मृत शरीर में इन चैतन्य के धर्मों की उपलब्धि प्राप्ति नहीं होती है तस्मात्मा शरीर भिन्नश चेतनों अस्थित इसलिए आत्मा शरीर से भिन्न एक चेतन तत्व है यदर्थो मोक्षस्य उपासनायाश्च उपदेशो युक्त उसके लिए आत्मा का उस आत्मा के लिए उपासना का और मोक्ष का उपदेश संगत हो जाता है किया जा सकता है और वो किया गया है तो पूर्व पक्षी के प्रश्न का आक्षेप का ये उत्तर दे दिया गया <coughs> आगे देखिए पचपनवा सूत्र उपासनायाम गुणानाम उपसंहार व्यतिहारो समाप्तो। अभी तक पीछे उपासना में जो उपसंघार और व्यतिहार किया गया था वो गुणों का किया गया था परमात्मा के गुणों का <coughs> परमात्मा के विभिन्न गुणों का उपसंहार प्रतिहार किया गया था इतने तक ही सीमित रखा था अब आगे क्या कर रहे हैं इदानी उपासनायाम कर्मोपसंहार विषय प्रवर्तित है उपासना में कर्मों के उपसंहार की बात कही जा रही है कर्म यानी विभिन्न क्रियाएं जो की जा रही हैं उन क्रियाओं का भी उपसंहार हो सकता है वो उपासना की जो शैली है उसका भी उपसंहार हो सकता है न केवल परमात्मा के गुणों का कर्मों का भी उपसंहार हो सकता है ये विषय आगे चलाया जा रहे हैं पचपनवा सूत्र अंगावबद्धास्तु न शाखासु ही प्रतिवेदम अंगावबद्धास्तु अंग से अवबद्ध अंग और अंगी दो शब्द हैं अंग तो छोटे छोटे होते हैं हमारे पूरा शरीर तो हो गया अंगी और उसके जो छोटे छोटे भाग हैं एक एक ये हो गए अंग उपासना में भी ऐसा ही होता है एक मुख्य चीज होती है उसके साथ में छोटी छोटी चीजें जुड़ी भी रहती हैं। याग आदि कर्मों में भी होता है एक मुख्य कर्म होता है उसके साथ साथ छोटी छोटी चीजें पहले और बाद में जुड़ी भी रहती हैं। तो उन अंगों से युक्त अंगा व पत्थास्तु तो ये जो अंग हैं छोटे छोटे से वो ना शाखास्ुकि शाखाओं में ही नहीं रहते वेद की जो विभिन्न शाखाए हैं प्रकार है अलग अलग संप्रदाय रहे हैं अलग अलग शैली से वहां पर उपासना को बताया जाता है वहां जो अंग अलग अलग बताए गए कुछ अंग यहाँ बता दिए कुछ अंग यहाँ बता दिए कुछ अंग बता दिए तो वो जो अंग हैं, वो केवल शाखाओं में ही नहीं प्रतिवेदम प्रतिवेद में भी वो एक दूसरे के साथ उसका उपसंहार किया जाता है वो इधर से उधर आ सकते उसी को कर्मकांड के उदाहरण से यहां पर बताया जा रहा है देखिए अंगा तो, भाष्य उद्गीत आदि उपासनांगता ये खलु विधेय ये उपासना अंगता ये लिखा हुआ है उपासना ऐसा है यहां पर ये कर लीजिए उद्गीत आदि उपासना को प्राप्त हुई हुई ये खलु विधेय जो विधिया हैं विधियां मतलब कुछ क्रियाएं हैं उद्गीत की उद्गीत भी एक उपासना का प्रसंग है जो कि छंदों के उपनिषद में विस्तार से आता है तो उद्गीत आदि उपासनाओं को जो विधियां प्राप्त हुई हैं, यहां पर कुछ विधियां प्राप्त हुई हैं वो उद्गीत उपासना में ही प्राप्त हुई हैं, अन्य उपासनाओं में प्राप्त नहीं हुई है अन्य उपासनाओं में कुछ दूसरी विधियां प्राप्त हुई हैं ये जो विधियां हैं ये अंग के रूप में छोटी छोटी छोटी अलग अलग तो उदगीत आदि उपासनाओं की अंगता को जो विधियां प्राप्त है कैसे उसको उदाहरण से बता रहे हैं तो उदगीत की उपासना का पहले प्रसंग इन्होंने बताया छांदोग्य का सबसे पहला वचन है ओम इत्येत अक्षरम उदगीतम उपासित उद्गीत की उपासना करें कैसे ओम इत्येत अक्षरम ओम इस अक्षर को इसी को उद्गीत मान करके उपासना करें इसको ऊंचा बोले जोर से बोले मोम याग में बहुत ऊंचा बोलते हैं इतने जोर से बोलते हैं अब जिनको समझ नहीं है वो कहेंगे कि क्या भगवान बहरा हो गया है इतने जोर जोर से करते हैं तो अंदर की सुनता है जो नमाज के लिए भी वो कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ले ही बनाए कहा ऊपर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए ठीक है।, है एक व्यंग है वो कबीर दास जी, जी का है संभव है कबीर जी कबीर जी का हाँ तो एक तरह से व्यंग है और हम इसको अच्छे अर्थ में भी लेते हैं भी चिल्लाने से क्या फायदा परमात्मा को कहना है वो तो अंदर का सुन ही लेता है हमारे अंदर ही सुन लेता है ठीक है सुन लेता है अगर ऐसा है तो जितने भी ओम के उच्चारण किए जाते हैं वो भी बोल के भी क्यों किए जाते जो इसका खंडन करते हैं इनका कि इतने जोर जोर से करते हैं लाउड स्पीकर छोड़ देना वैसे जोर से तो ओम की उपासना ओम का जप कराते हैं ना तो जोर से भी बोलते हैं फिर उपांशु बोलते हैं और मन से भी बोलते हैं तीनों वर्णन है हमारे यहां भी मनुस्मृति में भी तीनों आते हैं ठीक है कि जो मन से होता है वो अधिक लाभकारी होता है लेकिन जो मन से नहीं कर सकते होठ हिलाे करते हैं होठ इलाके नहीं करते तो बोल के कर लेते हैं उनको भावना ही नहीं जखती उनको तो एक कुछ चीजें ऐसी होती है ना उसको जोर का झटका लगाना होता है तो हिलती हैं वो यानी तो, है तो हिलती नहीं है वो सक्रिय नहीं होती है तमोगुण की अधिकता है वहां पर वहां पर जोर से बोला है को को जोर से जाता है और हमारे को कोई को बात हो जाए कोई घटना हो जाए तो एक तो हम धीरे धीरे नहीं बोलेंगे वहां पर तेजी बोलते हैं जब भावनाओं का आवेग होता है तो हम तेजी बोलते हैं तो तेज बोल करके अपने भावनाओं के को उभारा जाता है वह तमोगुण है उसको उभारने के लिए तेज बोला जाता है <hah> जब विशेष मुसीबत आ जाती है तो भगवान का नाम लेकर के व्यक्ति बहुत जोर जोर से बोलने लगता है जोर जोर से अपने लोगों को पुकारने लगता है पास में होते हैं तो भी जोर से बोलता है पास में खड़े वो सुन नहीं रहा है हमारी वो जोर जोर से बोलने लगता है या भावना वेग हो तो जोर से बोलता है तो ऐसे ही उद्गीत का तो मतलब ही यही होता है ना उद्गीत मतलब ऊपर करके गाया जाता है वो जोर जोर से बोला जाता है और प्लुत्त करके बोला जाता है उसको महामंत्र पाठ में भी आपने देखा तो बोले ओमित अक्षर उदगीत हम उपासीता, यही उद्गीत है इसको ऊंचा करके बोलो लंबा करके बोलो और लंबा करके बोलते हैं तो लगता है जैसे अंदर घुस गया या दिमाग में चला गया हल्के में तो पता ही नहीं लगे तो ये छांदोगे का एक एक एक है बिल्कुल प्रारंभ का भाग है ये उद्गीत उपासना का प्रारंभ बता दिया अब इसके अंदर जो विधियां बताई जा रही हैं, जो प्रथम पंक्ति में कहा था उद्गीदादी उदगी दि विधय है तो उदगित उपासना एक प्रकार हो गया उपासना का उपासना की भिन्नता का एक प्रकार हो गया उसमें जो विधियां बताई गई है वो क्या है? वो आगे बताई जो कि छांदोगे में वर्णन की गई थी लोकेशु पंचभित सामोपासित इन लोकों में ही पंचविध शाम की उपासना करें उद्गीत की उपासना करनी है मूल बात है तो फिर वहां शाम की उपासना आ जाती है उसमें पांच चीजें की जाती है शाम की उपासना शाम मतलब साम गान आदि किया जाता है तो उसमें हिंकार करते हैं पहले हिंकार हिंग हिंग हिंग हिं। ऐसे बोलते हैं हिंकार हुआ हिंकार के बाद में प्रस्ताव करते हैं कुछ शब्द प्रारंभ में बोलते हैं फिर तीसरा आता है उद्गीत। उद्गीत के पहले हिंकार और प्रस्ताव होता है फिर उद्गीत आता है उद्गीत के बाद में प्रतिहार आता है एक समापन जैसा समापन से पहले फिर अंत में समाप्त होता है उसको निधन बोलते हैं तो ये जो पांच चीजें कही गई हैं, ये शाम की उपासना की जाती है रिक मंत्र पर शाम का गान किया जाता है और उस शाम के गान में इन पांच चीजों को ले आ जाता है केवल ओम ही नहीं है उसके साथ साथ मंत्र के अंश भी अलग अलग ढंग से बोले जाते हैं ये तो हुई साम की उपासना पांच प्रकार से अब इस साम की उपासना का प्रयोग एक अलग विधि करके क्या कहा गया लोकेशु पंचविधम साम उपासिता ये जो लोक हैं, इनमें भी पांच प्रकार की साम की उपासना कर ले एक तो मंत्रों को लेके बोलते हैं ये तो वास्तविक साम उपासना हो गई इन लोकों में भी पांच साम की उपासना कर ले ऐसा मान ले कैसे कर ले तो इन पांचों के लिए उन्होंने वहां पर कहा कि जैसे मंत्र के समय सामगान के समय हिंकार करते हैं <tos> तो लोगों के समय में हिंकार क्या है बोले पृथ्वी हिंकार है पृथ्वी एक लोक है साम की पांचों चीजों का भी अलग ढंग से विधि में गिना रहे हैं तो हिंकार क्या है पृथ्वी हिंकार है प्रस्ताव क्या है तो बोले अग्नि प्रस्ताव है अब देख लोक को रहे हैं लेकिन साम उपासना ही चल रही है ये परमात्मा की उपासना ही चल रही है एक एकांत में बैठ करके मंत्र को लेकर के हम उपासना कर रहे हैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं एक व्यक्ति ये नहीं कर रहा है वो पृथ्वी को देख रहा है पृथ्वी को देखते हुए हिंक गा रहा है अग्नि को देख करके प्रस्तावों की बात ला रहा है और अंतरिक्ष को देख करके उद्गीत आ रहा है उद्गीत क्या है अंतरिक्ष उद्गीत है ये तीसरा लोक हो गया अंतरिक्ष लोक, और प्रतिहार क्या है आदित्य सूर्य को प्रतिहार की दृष्टि से देख रहे हैं और निधन क्या है द्विलोक निधन की तरह से तो इन लोकों को इस तरीके से देख रहा है जैसे कि वो परमात्मा की उपासना ही कर रहा है ये एक विधि हो गई उत्त की ही उपासना चल रही है उसमें एक विधि ये हो गई लोकोपासना इसलिए कहा लोकेश पंचविधम विधम सामोपासिता इन लोकों में भी पांच प्रकार की साम की उपासना को कर ले इस रूप में एक बात हुई आगे कहा अच्छा इसमें संशोधित कर लीजिए छांदोग्य है ये छाने लिखा हुआ है छांदोग्य आगे देखिए वृष्टऊ पंचविधम सामोपासिता वृष्टि में जो बारिश होती है इसमें भी पंचविध शाम की उपासना की जा सकती है ब्राह्मण लोग पंचवीत शाम की उपासना करते हैं बोले वृष्टि को देख करके भी वही पांच शाम की उपासना की जा सकती है वैसे ही परमात्मा का ध्यान लगाया जा सकता है तो वृष्टि को कैसे भेद उन्होंने किया तो बोले पूर्ववात हिंकार बारिश आती है उससे पहले पूर्व दिशा की पूर्वैया हवा आती है ना पूर्ववात पूर्व दिशा की बात हवा चलने लगती ठंडी ठंडी ये ऐसे है जैसे हिंकार है इसमें भी परमात्मा की उपासना देख रहा है वो हिंकार है दूसरा प्रस्ताव होता है तो पूर्वायु आई और फिर बादलों की उत्पत्ति हुई बादल आने लगे ये प्रस्ताव की तरह से हो गया बस आने वाला है प्रस्तावित है उदगीत क्या है जब बरसता है ये उद्गीत है मुख्य बारिश शुरू हो गई ये उदगीत की तरह से हो गया और फिर जब उसमें प्रकाशित होता है यानी बिजली कड़कती है गड़गड़ करती है और जगमगाहट होती है ये क्या है ये प्रतिहार की तरह से है जैसे साम में प्रतिहार होता है और निधन क्या है तो जब उदगृणाती बिल्कुल अंत में जैसे थोड़ा सा समाप्ति जैसी स्थिति होती है उदगृणी उद्ग्र, मतलब डकार लेने जैसा है और डकार कैसे लेते हैं भोजन समाप्त समाप तो होने को होता है तो अब तो डकार आ गई अब तो भोजन समाप्त हो गया इस समाप्ति का सूचक है तो अंत में जैसे कुछ अधिक वृष्टि होके रुक जाती है या ऐसे उसको तो इन्होंने कहा वृष्ट पंचविदम साम उपासित इस वृष्टि में भी पांच प्रकार के साम की उपासना कर लो ये एक विधि हो गई ये जो इन्होंने अंक में कहा बद्धास्तु ये जो ये जो वर्षा में पंचविध साम की उपासना ये सब जगह नहीं कही हुई है ये जो लोकों में पंचविध साम की उपासना कही गई है वो सब शाखाओं में नहीं कही गई है कहीं कुछ कहा गया कहीं कुछ कहा गया ये अंग रूप में कथन किया गया और देखिए ये चांदो के का ही उसके आगे का ऋतुषु पंचविदम साम उपासिता ऋतुओं में भी पंचविद शाम की उपासना कर ले जैसे साम उपासना में पांच चीजें होती है हिंकार आदि वो ऋतुओं में भी बांट दे तो कैसे हिंकार को बसंत ऋतु मान लिया हिंकार वसंत ऋतु प्रारंभ हो गया वसंत ऋतु से ही जैसे देखिये वर्ष भी प्रारंभ होता है वसंत ऋतु में नया वर्ष होता है हम उसी तरह से स्वीकार करते हैं प्रारंभ आदि यह वसंत ऋतु के अंदर होता है तो वसंत है यह हिंकार है ग्रीष्म ऋतु यह प्रस्ताव है और वर्षा ऋतु है, और शरद ऋतु वर्षा के बाद में जो समय आता है सितंबर अक्टूबर का भी सर्दी भी नहीं आती लेकिन थोड़ी अलग स्थिति बारिश और सर्दी के बीच में शरद ऋतु वो प्रतिहार है और हेमंत ऋतु जो ठंड होती है वो निधन के समान है इन पांच ऋतुओं में भी वो इस तरह से देख रहा है जैसे कि पंचसाम की उपासना कर रहा है ये एक विधि हो गई अलग शैली हो गई तो लोक की हो गई वर्षा की वृष्टि की हो गई और ऋतुओं की हो गई ये अलग अलग विधियां हो गई उपासना है वही है पंचविध साम उपासना लेकिन शैली अलग अलग हो गई आगे देखिए तो ये तो इन्होंने तीन प्रकार की बताई ये छंदोज्य उपनिषद का हुआ छंदोग्य उपनिषद सावेद की उपनिषद है ये छंदोक कहते हैं जो साद वाले होते हैं वो भी उदगीत नाम से बोलते हैं ओम को उदगीत उनका एक परिभाषिक शब्द है उदगीत बोलते हैं अब इसके बाद में ऋग्वेद का ले रहे हैं तो ऋग्वेद का सीधा नहीं है लेकिन ऐत्रे ब्राह्मण का इन्होंने वचन दिया यहाँ भी उदगीत की उपासना है यानी अलग अलग वेद में है तो उदगीत की उपासना लेकिन शैली अलग अलग है विधि अलग अलग है अभी तक जो विधि बताई गई है छांदोग्य की यानी साम्वेद की विधि है ऐत्रे ब्राह्मण का वचन दिया उत्तम उक्तम इति वही प्रजा बद ये जो प्रजाएं हैं ये उक्त उक्त कहते हैं उक्त जैसे उदगीत है ऐसे उक्त उक्त शब्द भी इसी अर्थ को बताता है उक्त कहते हैं उच्चते परितो भाष्यते उच्चते माने बोला जाता है कैसे परितो भाष्यते, चारों ओर से बोला जाता है ऐसे बोलते हैं जैसे चारों ओर से बोल रहे हैं सब जगह घूम रहा है गुंज रहा है ऐसे जैसे सब ओर से बोल रहे हैं खूब तो उच्चते परितो भाष्यते यत्तम उसको उक्त कहते हैं सांवेद को भी उक्त कहते हैं वो खूब गाया जाता है सांवेद की जो 1000 शाखाएं मानी जाती हैं, उसके गायन के प्रकार हैं। जैसे शास्त्रीय संगीत के होते हैं अलग अलग ढंग से गाया जाता है बहुत विविध तरह से और खूब जोर जोर से गाते हैं वो सब तरह से पूरी लय के साथ में ऐसे तो मंत्रों को गाया जाता है तो उक्तम उक्तम ही थी वही लोग कहते हैं उक्त उक्त है बहुत ऊंचे ऊंचे से बोल रहे हैं खूब अच्छे से बोल रहे हैं तो बोले कि इसको किस ढंग से देखेगा तो उक्तम इम एव पृथ्वी ये उक्त वही है ये पृथ्वी जो उक्त है एक तो बोलने के दृष्टि से मंत्रों को कर रहे थे वो एक उपासना के रूप में रहते लेकिन उन्होंने उसको एक विधि क्या जोड़ दी बोले ये पृथ्वी ही तो उक्त है अब उस उक्त को ये पृथ्वी के ऊपर केंद्रित कर लिया वो पृथ्वी को इस ढंग से देखने लग गया कि उसके साथ परमात्मा जुड़ गया उसका परमात्मा को जोड़ लिया उसने पृथ्वी को देख करके परमात्मा का स्मरण आ रहा है पृथ्वी को देख के परमात्मा की महत्ता का स्मरण आ रहा है पृथ्वी की विशालता को देख करके लग रहा है कि देखो उस परमात्मा ने हमारे लिए कैसी व्यवस्था की परमात्मा से जुड़ गया ये उपासना शुरू हो गई तो ये ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद की ऋग्वेदीय उप ब्राह्मण है ऐत्रे आरण्य का इन्होंने कहा आगे अब तीसरा है यजुर्वेद का कर्मकांड का उसके लिए इन्होंने शतपथ ब्राह्मण का वचन दे दिया बोले अयम वाव लोक ये बोले ये जो लोक चिथि बनी हुई ये जो है वेदी ये जो लोक है ये क्या है ये चिनी भी जो वेदी है ये लोक है पूरा यजुर्वेद में कर्मकांडी होते हैं कर्मकांड वाले याग जो कर्म है वो करते हैं भिन्न बिना चिथियां यानी वेदियां बनाते हैं उसमें आहुतियां देते हैं तो एक तो उसको देख रहे तो बोले ये लोक है जो चिठी को भी लोक की तरह देखा जाता है यज्ञ इस लोक की नाभि है ये लोक के रूप में एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है उस यज्ञ को करते करते इस पृथ्वी को भी यज्ञ की तरह से देख लिया जाता है इस पूरी पृथ्वी को इस लोक को पूरे लोक को यज्ञ कुंड की तरह समझ लिया जाता है जैसे वहां आहूतियां दी जाती हैं बड़े आदर से अच्छी तरह से लोगों के हित के लिए ऐसे ही इस पृथ्वी का उपयोग अच्छी तरह से किया जाता है जैसे उससे लाभ की आशा है ऐसे इस पृथ्वी से भी लाभ की आशा इस पृथ्वी को इतना महत्व दे करके किया जाता है कि इसको केजुकुंड की तरह से समझने लग जाते यजुर्वेद का, का, का तो इतनी छंदोगाना बहुविचा वाजस्नेी नाम भिन्न भिन्ना नाम वेद शाखा नाम सन्ती तो इस प्रकार से छंदोगाना ये छंदोगे उपनिषद का यानी संवेद का बहु ऋचां बहुत सारी ऋचाएं जिसमें है यानी तो ऋग्वेदियों का हो गया ये जो आरण्यक का लिखा और वाजस्नेी नाम वाजस्नयी मतलब ये, ये वालों का भिन्न भिन्न भिन वेद शाखाओं वालों का है ते विधयस्तु ये जो विधियां हैं भिन्न भिन्न भिन शाखाओं में जो ये विधियां हैं ये मूल वेद की नहीं बताई थी इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ है या तो उपनिषद कह लें उपनिषद भी ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग है तो उनके अंदर लिए शाखाओं को देते हुए कहा इन्होंने तो ये जो चीजें हैं प्रतिवेदम शाखासु ही न ये जो सारी चीजें हैं ये हर वेद में भी घटेंगी इधर से उधर जा सकती है केवल शाखाओं में ही नहीं वेद में भी जा सकती यानी इनका उपसंहार किया जा सकता है जिसको खोल रहे हैं तत्त वेद शाखासु ही न भवंती ये केवल उन उन वेद की शाखाओं में ही नहीं होती है प्रत्युत बल्कि सर्वशाखासु भवंती सभी शाखाओं में होते हैं जिस शाखा में इन विधियों का वर्णन है उसी शाखाओं में इनका प्रयोग होगा ऐसा नहीं है इसका यहां पर इसका वहां पर ऐसा नहीं इस शाखा का उधर और उस शाखा का इधर उपसंहार और प्रतिहार दोनों ही तरह से ले सकते आना जाना इधर उधर सब हो सकता है सर्व शाखाशु भवंती और सर्व शाखाशु तेषाम विधि नाम उपसंहारो व्यतिहारो वा यथा यथम कर्तव्यम सब शाखाओं में उन विधियों का उपसंहार और व्यतिहार व्यतिहार भी सारा ले लिया दोनों ही चीजें ये यथा यथम कर्तव्यम जैसा योग्य है वैसा किया जा सकता है कर लेना चाहिए नहीं तो क्या होगा अलग अलग शाखाओं वाले हैं भाई नहीं हमारे यहाँ तो यही है और यही करना है हमारे को दूसरी शाखा का यहां जो कुछ कमी है तो दूसरे से नहीं लेंगे हम हम तो हमारे यहाँ तो यही है तो हम तो यही लेंगे दूसरे से नहीं लेंगे मीमांसा दर्शन में भी ये बात आती है कि जहां जो कमी है वो दूसरे से ले ली जाए दूसरों को कुछ कमी है वो हमारे से ले लिया ले लें इसकी पूर्ति करते हुए चला जाए सब जगह सब चीजों की मुख्यता नहीं होती जैसे आजकल हम ले लें बहुत सारी संस्थाएं हैं किसी संस्था में किसी चीज की विशेषता है किसी संस्था में किसी की विशेषता है न्यूनताएं हैं वो अलग बात है लेकिन विशेषताओं को देखें तो कहीं कुछ व्यवस्था अच्छा ही है कहीं सेवा बहुत अच्छी है कहीं ज्ञान अधिक अच्छा है कहीं सफाई अधिक है ऐसे कहीं श्रद्धा भक्ति अधिक है ऐसे अलग अलग चीजें अधिक अधिक है अब किसी ने एक शाखा का एक संस्था का जो भी परंपरा है उसको ले लिया और वो दूसरे की लेते हुए डरेगा बोले वो चीज यहां क्यों लोग तो हमारे तो है ही नहीं है हमारे यहां तो यही नहीं लेना ही नहीं चाहिए हमारे को हमारे को तो ऐसे ही चलना है ऐसा नहीं जो उधर आपको यहां जो कमी लग रही है जो चीज यहां नहीं है वहां दूसरी जगह वो अच्छी चीज वो यहाँ ली जा सकती है कोई आपत्ति नहीं है उसमें अनुकूल उचित सिद्धांतानुकूल होनी चाहिए ये तो शास्त्रों का वर्णन है ये तो सब ठीक ही है ये मैं एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूं यह सब ठीक नहीं है लेकिन यहां जो चीज ठीक है वो तो ली जा सकती है ध्यान उपासना पद्धतियों में भी कहीं बैठने के ऊपर बहुत जोर है बहुत अच्छे ढंग से बैठते हैं तो उनको बैठने की विधि वहां से ले सकते हैं कुछ जगह व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की गई होती हैं बैठने का स्वरूप है आसन है माहौल है भवन है मच्छी म, मक्खी मच्छर से रहित है ऐसी स्थिति वो जो अनुकूलता बनाई जाती है वातावरण की परिसर की हमारे यहाँ नहीं हम उससे ले सकते हैं कौन सी आपत्ति है कहीं ध्यान की मुख्यता है ज्ञान की मुख्यता है तो वहां नहीं है तो वो इधर से ले सकते हैं तो ऐसे इनका उपसंहार किया जा सकता है एक जगह कहीं वर्णन किया वो वहीं रहे ऐसा कोई नियम नहीं है तो अंगाव बद्धास्तु न शाखा सु प्रतिवेदम ये जो अंग रूप में बद्ध चीजें हैं ये भिन्न भिन्न शाखाओं में हैं, सब जगह इनका उपसंहार प्रतिहार किया जा सकता है प्रतिवेदम हर वेद के अंदर हर संबंध में किया जा सकता है आगे छप्पनवे सूत्र की भूमिका है नहीं तत्र विरोधाकांक्षा कार्या यहां पर विरोध की आशंका नहीं करनी चाहिए कि तो विरोध हो जाएगा हमारे यहाँ तो यह नहीं वहां से ले लिया तो ये तो विरोध हो जाएगा विरोध की आशंका नहीं करनी चाहिए उचित चीज ले रहे हैं उसमें कोई विरोध नहीं है नहीं तो कई बार कितना सख्त तो हो जाता है कि कोई गीत कहीं किसी जगह गाया जाता है किसी संस्था में अच्छा गीत है सिद्धांत है भजन गाया जाता है वहां प्रसिद्ध है बहुत वो दूसरे ले लें तो कहेंगे कि ये तो वो वाले हो गए जैसे हमारे यहाँ यज्जी प्रार्थना है अच्छी है यज्ञ प्रार्थना ऐसी यज्जी प्रार्थना को दूसरे कभी नहीं लेंगे क्योंकि वो आर्य समाज के साथ में जुड़ गई है इसी तरह से उधर जो कुछ प्रार्थनाएं हैं जुड़ी हुई हमारा प्रचलित हैं गीत की पंक्तियां हैं बहुत प्रसिद्ध हो गई हैं अच्छी है सब कुछ है लेकिन वो दूसरे वाले नहीं लेंगे क्योंकि उसको लेते ही वो लगेगा हमने वहां से ले लिया अहंकार स्वीकार ही नहीं करता है अच्छा होते हुए भी, भी लोग लगेगा कि जैसे यहां कमी थी हमारे लोग सोचने लगेंगे यहाँ नहीं था क्या जो वहां से लिया है आपने अंदर से स्वीकार्य है लेकिन बाहर से नहीं ले सकते सामाजिक वर्जनाएं बन जाती है अपना अपना घेरा रहता है तो अच्छी चीज वहां से ली जा सकती है सब जगह से तो बोले इसमें विरोध की आशंका नहीं करनी चाहिए न ही तत्र विरोधाकांक्षा कार्य किंतु कैसे है तो छप्पनवा सूत्र है मंत्र आदिवदिरोध मंत्र आदि के समान यहां पर अविरोध है मंत्र का उदाहरण देंगे कि कैसे देखो भिन्न भिन्न वेद होते हुए वे भी इसका उपयोग वहां किया गया उसका उपयोग वहां किया गया तो जब मंत्रों के बारे में हम एक वेद से दूसरे वेद के प्रसंगों में कर्मों में कर सकते हैं तो इनमें क्यों नहीं कर सकते है? इसको उदाहरण देके बताए मंत्र आदि वत वोध भाष्य देखिए हितवंतर पक्षे व शब्द सूत्र में जो मंत्र आदि वत वाह व जो शब्द है वा का मतलब तो वैसे अथवा होता है लेकिन यहां पर हेत्वंतर को बताने के लिए कहा गया है हितवंतर मतलब पीछे एक हेतु दिया गया है पिछले सूत्र में या अब उसी बात की पुष्टि के लिए एक और हेतु कहा जा रहा है यह हेतवंतर हो गया भिन्न हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है तो हितवंतर पक्षे व शब्द मंत्रादि नाम मंत्र गुण द्रव्या नाम सूत्र में मंत्रादि शब्द पढ़ा गया है तो मंत्र और आदि तो आदि से क्या ग्रहण करेंगे मंत्र तो मंत्र होते ही है तो आदि शब्द से दूसरी चीजें भी कुछ आनी चाहिए उसको भाष्यकार ने खोला मंत्र नाम अर्थात मंत्र गुण द्रव्यानाम इसमें मंत्र के साथ साथ गुण और द्रव्यों का भी ग्रहण कर लिया मंत्र तो स्वयं हो ही गए उसके अलावा जो गुण बातें हैं छोटी छोटी सहायक चीजें वो और द्रव्य मतलब उसमें काम में आने वाले घटक द्रव्य वो उनको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। कैसे हैं ये शाखांतर दृष्टानाम जो भिन्न शाखाओं में देखे गए हैं मिलते हैं शाखांतर विनियोगो भवती दूसरी शाखा में उसका विनियोग होता है देखते हैं कर्मकांड का उदाहरण दे रहे हैं इसके लिए एक प्रसंग दिया है इन्होंने ऋग्वेद का एक ये मंत्र है एव प्रथमो मनस्वान फिर अंत में का सजनास इंद्र ये सारे सजनास इंद्र हर मंत्र के अंत में आता है वहां पर सजनास इंद्र सजनास इंद्र ये ऋग्वेद का है तो इतनी ऋग सूत्र मंत्र ऋग्वेद के इस सूक्त के जो मंत्र है उनका विनियोग कहां किया गया तो देखिए सजनीयम सस्यम ये तैत संहिता का है जो कि यह यजुर्वेद का है तो ये जो उन्होंने कहा सजनीयम सस्यम ये सजनीय सजनाश इंद्रे की तरफ संकेत है तो ऋग्वेद के इन मंत्रों का उपयोग यजुर्वेद के कार्य में किया गया है देखा जाता है तो सजनीयम सस्यम आध्र्य वे कर्मणी विनियोज्यंत यह का कर्म है अध्वर्यु जो एक ऋत्विकों में जो एक ऋत्विक होता है जो कि यजुर्वेद से संबंधित होता है तो कर्मणि से संबंधित कर्म मतलब यजुर्वेद से संबंधित कर्म और ये आ, मंत्र थे पहले वाले ऋग्वेद के तो आध्र्य कर्म यजुर्वेदीय कर्म में इसका भी देखा जाता है नहीं तो कोई कह सकता था ना कि ये ऋग्वेद के मंत्र हैं इनका यजुर्वेद के कर्मों में क्या लेना देना ऋग्वेद <क्यों> के मंत्रों को वहीं पर ही रखिए यहां यजुर्वेद के मंत्रों का ही विनियोग कीजिए ऋग्वेद के मंत्र भी यहां पर विनियुक्त देखे जाते हैं कर्म में आगे तथा ये शाम शाखी नाम समितादय प्रयाजा न आमनाता तेषाम गुण विधि एक उदाहरण तो ये पीछे दे दिया दूसरा उदाहरण देते हैं तो ये भी कर्मकांड का उदाहरण दिया प्रयाज प्रयाज और अनुयाज जो होते हैं मुख्य यज्ञ के याग के पहले जो किए जाते हैं वो प्रयाज हैं और अनुयाज जो बाद में किए जाते हैं तो प्रयाज पांच प्रकार के होते हैं तो यहां जो शब्द लिखा है इन्होंने है समित आदि उसमें समित सबसे पहला होता है तो स, समित तनुनुपात इड बरही का ये पांच हो गए पांच प्रयाज होते हैं तो यथा ये, ये शाखी नाम समिदादय प्रयाजा न आमना था जिन शाखाओं में इन पांच प्रयाजों का कथन नहीं किया गया है कुछ जगह किया गया है कुछ शाखाओं में इन पांच प्रयाजों का कथन नहीं किया गया है तो यथा तथा ये शाम अपनी शाकीनाम संविदादह प्रयाजा न आमनाता नहीं पड़े गए हैं तेम गुण विधि आमनाए थे वहां पर भी उन्होंने इनका प्रयोग करते हुए गुण विधि की गई है गुणों की विधि की है उन्होंने इसको उदाहरण में लेते हुए प्रयाजों को उदाहरण में लेते हुए गुण विधि की गई है गुण विधि मतलब उससे संबंधित कोई बात कही गई है वो अभी आगे देखते हैं क्या है ये वाक्य ऋतवो वही प्रयाज समान होतव्या मैत्रायणी संहिता का है तो मैत्रायणी संहिता में पांच प्रयाजों का उल्लेख नहीं है वर्णन नहीं है मैत्रायणी संहिता वाली शाखा में पांच प्रयाजों का वर्णन नहीं है दूसरों में मिलता है लेकिन वहां पांच प्रयाजों का वर्णन न मिलते हुए भी इस वाक्य में पांच प्रयाजों का नाम तो आ गया क्या कहा ऋतव जो कुछ याग होते हैं ऋतु संबंधित होता हुआ ऋतु संबंधित याग किए जाने चाहिए कहां किए जाने चाहिए प्रयाजा समानत्र जहां प्रयाजों के समान स्थान पर किए जाने चाहिए जिस स्थान पर प्रयाज किए जाते हैं वहीं ये ऋतु के याग भी किए जाने चाहिए होम किया जाना चाहिए ये गुण विधि की गई है कि ऋतु होम कैसे करें कहा करेंगे जिस जगह पर प्रयाज किए जाते हैं उस जगह पे ये जो कथन किया इस स्थान पर उसी स्थान पर गुण विधि की गई है यहां करने चाहिए तो उस शास्त्र में प्रयाजों का कोई वर्णन ही नहीं है लेकिन समझाते हुए कहा कि प्रयाज के समान स्थान पर करना चाहिए तो गुण विधि में प्रयाज का प्रयोग कर लिया तो इससे क्या संकेत हमारे को मिल गया कि भले ही वहां शास्त्र में पांच प्रयाज नहीं बताए गए हैं लेकिन उसको स्वीकार्य है वो वो दूसरी शाखा में बताए गए वहां से लिए जा सकते हैं जो कि तुम तो ऋतु वही प्रयाजा समानत्र सामान होतव्या मैत्राणी संहिता तथा अत्र एवमे विज्ञे नहीं विरोधो भवती तो उसी प्रकार से यहां पर भी समझ लेना चाहिए और इसमें कोई विरोध नहीं आता है एक कर्मकांड का उदाहरण देते हुए वे, वेद का उदाहरण देते हुए जब यहां विरोध नहीं आ रहा है तो हम इनमें क्यों विरोध कर रहे हैं एक दूसरे से ले सकते हैं तो उपसंहार और प्रतिहार जैसे गुणों में होता है ऐसे इन विधियों में संबंधित छोटे छोटे कर्मों में भी हो सकता है हम ले सकते हैं यहां कोई चीज नहीं है तो दूसरी जगह से ले सकते हैं तो ये जो उपसंहार किया गया इसका एक अपवाद बता रहे हैं यहां पर उपसंहार नहीं करना चाहिए तो उपसंहार वहां करेंगे जहां कुछ हमें कमी प्रती हो रही है और जहां परिपूर्णता है तो वहां उपसंहार की आवश्यकता नहीं है उसके लिए एक अपवाद यहां पर बताया जा रहा है अंगोपासना स्वीकार्या इतुक्तम अंग उपासना अंगोपासना स्वीकार्या इतुक्तम अंग उपासनाएं स्वीकार की जानी चाहिए आपने अभी अभी कहा किंतु वैश्वानरोपासनाया न अंगोपासना कार्या वैश्वानर की उपासना में अंगोपासना नहीं करनी चाहिए वैश्वानर ये परमात्मा की उपासना है लेकिन एक परिपूर्ण उपासना है वैश्वानर की उपनिषद का प्रसंग है जो कहके अश्वपति थे उनके पास में कई ब्राह्मण साधक उसको वैश्वानर विद्या को वैश्वानर उपासना को सीखने के लिए गए थे वो कथा हमने देखी है उसमें उपनिषद में और उसने कैके राज ने अश्वपति ने उन सब से एक एक से पूछा कि आप क्या उपासना करते हो वो बताओ आप कैसे उपासना करते हो वो बताओ उसने बताया कि आप वैश्वानर के एक अंग की उपासना कर रहे हैं आप उस अंग की उपासना कर रहे हैं आप उस अंग की उपासना कर रहे हैं फिर उसने अंगी की उपासना बताई कि ऐसे हैं उन सब ने पूछा कि अच्छा हम तो आप क्या कर रहे हो कौन से वैश्वानर की उपासना कर रहे हो तो तुझे पूरे अंगों की बताई उस प्रसंग को लेकर के ये एक बात रख रहे हैं तो वैश्वानर उपासना ना न अंगोपासना कार्या व अंग की उपासना नहीं करनी चाहिए अबितु तो अंगीना एवं वर्णते है लेकिन वो उपासना अंगी की, की जानी चाहिए अंगी की, की जानी चाहिए पूरे की उपासना की जानी चाहिए जो पूरे की नहीं कर सकते वो अंग की करते हैं एक एक भाग की करते हैं लेकिन जहां पूरे की कर सकते हैं वहां फिर अब अंग की करने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि हम संध्या के अंतर्गत ले लें मनसा परिक्रमा मंत्रों को ले लें अलग अलग दिशाओं में हम परमात्मा के अलग अलग गुणों को लेकर के उपासना कर रहे हैं अब ये कैसे हो गई अंग उपासना हो गई हम किसी दिशा विशेष में परमात्मा के कुछ विशेष गुणों को लेकर के विचार कर रहे हैं उपासना कर हैं उसकी लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि परमात्मा केवल उसी दिशा में वैसा है वो तो सब दिशाओं में सब जैसा है एक जैसा ही है लेकिन फिर भी हम एक एक को लेकर के कर रहे हैं क्योंकि हम समग्र रूप से नहीं देख पाते हैं कुछ गुण हमने इधर देख लिए कुछ गुण यहां देख लिए लेकिन अगर कोई सबको लेकर के उपासना कर रहा है ये सारे गुण परमात्मा में सब जगह है अब उसको एक एक अंग की उपासना करने की जरूरत नहीं है उन अंगोपासनाओं को यहां पर उपसंहार करके लाने की उसको आवश्यकता नहीं है तो क्योंकि वो परिपूर्ण रूप से सर्वत्र परमात्मा को उसी तरह से देख रहा है बस ये इसी तरह का संकेत यहां पर है तो इसको सूत्र को और भाष्य को तो हम आगे देखेंगे तो अंगों पासनाएं जो छोटी छोटी हैं हम उपसंहार वहां करेंगे ना जहां कुछ हमारे को कमी दिख रही हो अल्पता दिख रही हो लेकिन जिस जगह सारी चीजें दी गई हैं कर्मकांड में भी ऐसा ही होता है जहां सारी विधियां प्रकृति में सारी चीजें दी गई हैं वहां इधर उधर से नहीं लाया जाता है लेकिन जहां संक्षेप से कह दिया गया कुछ चीजें नहीं कही गई हैं क्योंकि अन्यत्र कहीं जा चुकी हैं इसलिए वहां से उठा के यहां पर लाई जाती हैं ऐसे ही उपासना के प्रसंग में जब सम्पूर्ण उपासना है उसके वचन हम कल देखेंगे वहां फिर अंगोपासना को नहीं लाया जाता है एक साथ संपूर्ण उपासना की जाती है तो आज का विषय इतना ही रखते हैं प्रणव Oh सभी को साधार अनुवाद होमशु